परम श्रद्धेय स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज उपस्थित आदरणीय महानुभावों एवं सत्संग प्रेमियों संगीत कला मंदिर एवं संगीत कला मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में अनुष्ठित इस पंचदिवसीय प्रवचन सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रति हम सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमारे सादर निमंत्रण पर इस परम्परागत प्रवचन अनुष्ठान के हेतु एक बार पुनः यहाँ पधारने की कृपा की आप सर्वप्रथम वर्ष उन्नीस में हमारे निमंत्रण पर इस मंच पर आसीन हुए थे एवं वर्ष उन्नीस सौ नब्बे से प्रतिवर्ष दो बार यहाँ पधारकर कर श्री रामकथा के विभिन्न विलक्षण आध्यात्मिक एवं लीला प्रसंगों का हम सबके लाभार्थ विश्लेषण एवं विस्तार करते रहे हैं यह प्रवचन सत्र इस बार का जो है इस कर, इस कड़ी में यह चालीसवाँ कथा सत्र है वर्ष उन्नीस में आपने हमारे अनुरोध पर श्रीमत भागवत महापुराण के दशम स्कंध में निहित श्री कृष्ण लीला के प्रसंग का भी हमें रसास्वादन कराया था हमारे विशेष अनुरोध पर आपने इस प्रवचन सत्र में एक बार पुनः भागवत श्रीमद्भागवत भागवत के दशम स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण लीला के विहंगम एवं गूढ़ प्रसंगों का हमारे लाभार्थ निरूपण करने की स्वीकृति दी है यह हम सब लिए अत्यंत आनंद का सुयोग है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण का संदेश और अवतार एक ओर जहाँ ज्ञान मार्गियों के लिए चिंतन एवं शोध का प्रसंग रहा है वहीं दूसरी ओर भक्ति मार्गियों के लिए आह्लाद एवं कौतुक का स्रोत रहा है षोडश कलायुक्त पूर्ण ब्रह्म का अवतार स्वरूप उनका व्यक्तित्व ज्ञान भक्ति और योग का लोकातीत समुच्चय है यही कारण है कि समुद्र की भांति विशाल और गहरी भारतीय संस्कृति में अनेक सरिताओं की भांति प्रवाहित विभिन्न पंथों के परमार्थ प्रथिक श्री कृष्ण के चरित्र के प्रति समान रूप से आकर्षित होकर उन्हें अपना जीवन सर्वस्व समझते रहे हैं उनकी अवतार लीला में मानव चरित्र की निम्नगाह एवं ऊर्धगा वृत्तियों का ऐसा अद्भुत संश्लेषण है जिससे दोनों स्तरों पर संचरित होने वाली भावनाएँ समान रूप से परितृप्त होती हैं माखनचोरी एवं अखिल सृष्टि संचालन रासलीला एवं योग साधना विलासमय कौतुक एवं अश्वों का संचालन जैसी परस्पर विरोधी अंतर्वृत्तियों का अत्यंत रसात्मक समंजन केवल परम ब्रह्म के इस पूर्ण पूर्णावतार में ही देखने को मिलता है यही कारण है कि दशम स्कंध में श्री कृष्ण को आध्यात्म दीप के विशेषण से संबोधित किया गया है अब मैं पुनः एक बार परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि इस कथा प्रवचन सत्र का कृपया शुभारंभ करें जय श्री कृष्ण चनंदय विश्वत्पत्या तवतापत्र विनाशा श्रीकृष्णा वुम कृष्णाय वयं नुम मिसरी सो मिशरी कहे कहे छीर सो चीर सो चि छोटो सो सुतनंद को हरे हमारी पीर शिष मुकुट कटिक कर मुरली उर्म यही वानिक मोमन बसो सदा बिहारीलांत प्रवेश मम वाच सुप्ता संजीवयतरा स्वधा अनस् हस्तचरण अन्या हस्तचरण श्रवण्वगा भगवते पुरुषाय सच्चिदानंद सच्चिदानंदवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्रीराधे श्याम नम पार्वती पते हर हर महादेव भगवत चरण कमलानुरागी अनुरागी बंधु श्रद्धा मई माता इस बार हम लोग भगवत कृपा से भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का रसास्वादन लाभ प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में जो भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मनोहारी और सुंदर लीलाएं हुई हैं उनके रस और रहस्य से हम लोग परिचित हों उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवत नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद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 सुदेव श्री कृष्ण गोविंद श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण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 हे नाथ नार हे नाथ नारायण वासुदेव हे हेनाथ नारा नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नार श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय आ दयालु श्रजेम अहो वकीय स्तन कालकूट जिघांसया पा यदप्यसाध्वी ले गति धातृच्युता कंवा दयालु शरण ब्रजेमा श्रीमद्भागवत का यह श्लोक जिसका आशय है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे कृपालु स्वामी को छोड़कर और किसकी शरण में जाया जाए कम वयालुम शरण ब्रजे म और कृपालुता का उदाहरण बड़ा अनोखा दिया गया है अहोबकीयम स्तन कालकूटम पूतना अपने स्तन में विषलेपन करके आई और पय कराने लगी पय के बहाने भगवान श्री कृष्ण को विष करा रही थी जिघांसया पाए यदप्यसाध्वी उस असाध्वी को भी भगवान ने माता की गति दी लेभे गतिम धातचुताम तथोन्यम कम वा दयालुम शरण व्रजेम उस पूना को भी जिसने माता की गति दी हो ऐसे दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर और किसकी शरण में जाया जाए कृष्ण परम दयालु हैं और इसीलिए श्री राम कथा के एकमात्र अद्वितीय गायक संत प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए मातु की गति ताह दीनी कृपालु जादव राय तो कम वयालुम शरणम ब्रजे तो ऐसे दयालु श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का रस और रहस्य है हम लोग भगवान की ही कृपा से श्री राधा रानी की कृपा से सुनेंगे और समझेंगे यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ बड़ा अद्भुत है भागवत का अर्थ ही होता है भक्त भगवत का अर्थ होता है भगवान तो प्राय हम लोग भगवत कथा सुनते हैं भगवत कथा का अर्थ है भगवान की कथा और श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ है भक्तों की कथा और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन करने लगे तो उद्धव जी उनके विरह की कल्पना से अत्यंत व्यथित होकर उनके चरणों में लिपट गए हे भगवान आपने लीला संवरण का निश्चय किया है तो आपके विरह से व्यथित हम दीन जनों के लिए आधार क्या है आश्रय क्या है भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव से कहा उद्धव निश्चिंत रहो इस बार मैंने अपना निश्चय बदल दिया है कहा कैसे बोले हर बार तो जब लीला संवरण होता था तो मैं अपने धाम में चला जाता था गोलोक में चला जाता था बैकुंठ में चला जाता था शीर सागर में चला जाता था लेकिन इस बार मैं क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा। फिर बोले यहीं एक समुद्र में निवास करूँगा कौन सा समुद्र है वह कहा कि जिसमें भक्तों के चरित्र का रस भरा हुआ है ऐसा समुद्र ही श्रीमद् भागवत है और अब की बार में इस भागवत में ही सदा सदा के लिए रहूँगा इसलिए भागवत को मेरा ही रूप मानना ऐसा भगवान ने उद्धव जी को वचन दिया है और उल्लेख भी है तेनेयम बांग्ममयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे यह भगवान का बांगमय विग्रह है अब प्रश्न है कि इस ग्रंथ में भगवान क्यों रहते हैं का इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान का निवास है ही भक्तों में भक्त के भीतर ही भगवान रहते हैं और इस ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवत है तो श्रीमद् भागवत अर्थात भक्तों की कथा भक्तों का चरित्र भक्तों का निवास यहाँ होता है वहीं भगवान का निवास होता है तो श्रीमद् भागवत को हम भगवान श्री कृष्ण का रूप समझकर कर ही श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और इससे मिलने वाले उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण करें अब एक अद्भुत बात है भूमिका में मैं कुछ बातें कहूं श्रीमद् भागवत जीवन दर्शन भी है इसलिए भी जीवन दर्शन है क्योंकि इसके वक्ता हैं श्री सुखदेव जी लेखक हैं श्री व्यास जी व्यास जी महाराज ने कथा लिखी और सुखदेव जी ने जो निवृत्ति परायण है ऐसे परायण कि वे माता के गर्भ में ही बारह वर्ष तक बने रहे सुखदेव व्यास जी बार बार कहते थे कि अब माता के गर्भ में क्यों कष्ट सह रहे हो बाहर निकलो बाहर निकलो तो उन्होंने कहा कि ये माता के गर्भ का कष्ट तो मुझे स्वीकार है पर बाहर निकलने में मुझे डर लगता है यह संसार बहुत भयंकर है और इसमें हमारा राग होने से अत्यंत दुख की प्राप्ति होगी तो जिन्हें संसार से ऐसा वैराग्य आप कल्पना करें कि माता के गर्भ का कष्ट तो स्वीकार है पर संसार उन्हें अधिक दुखदाई लग रहा है और जैसा कि गीता में उल्लेख है दुखालयम आशाश्वतम यह दुख का घर है और क्षण है तो सुखदेव जी बहुत वर्षों बाद बारह वर्ष बाद माता के गर्भ का त्याग तो करते हैं पर माता के गर्भ का त्याग करते ही वे गृह का भी त्याग कर देते हैं और अद्भुत बात श्री मदभागवत कार कहते हैं कि कैसे चल दिया तो वैसे हम लोग ये विचार करें कि लेखक हैं श्री व्यास जी और व्यास जी के साथ भी बड़ी अद्भुत घटना घटी उन्होंने सभी पुराणों का वर्णन किया वेदों का भाष्य किया लेकिन उनको शांति नहीं मिली और तब देवर श्री नारद जी ने कहा कि आपने व्याख्याएँ किए हैं उपदेश दिए हैं धर्म का मर्म समझाया है लेकिन भगवान के गुण नहीं गाए हैं इसलिए शांति नहीं मिली आप भगवान की लीलाओं का गायन करो तो कहा कि श्री कृष्ण का वर्णन तो मैंने महाभारत में किया है तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं व्यास जी आपने श्री कृष्ण को महापुरुष के रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया है उनके प्रति भगवान की बुद्धि रखकर भक्तिपूर्वक उनके गुणों को गाइए तो शांति मिलेगी तो व्यास जी को भी शांति मिली भक्ति के कारण तो इत, इसका अर्थ है कि कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो कोई कितना ही बड़ा विचारक हो भक्ति के बिना उसे शांति नहीं मिलेगी रघुपति भगति बिना सुख नाही सब सुख खानी भगत तय मांगी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पाव प्राणी तो हमें विचार यह करना है कि श्रीमद भागवत लिख ही व्यास जी को शांति मिली एक विचारक विद्वान को शांति मिलती है भागवत की कथा लिखकर और सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही माता के गर्भ का त्याग करते ही जब वे प्रकट हुए तो बारह वर्ष की उनकी वय थी और उसी बारह वर्ष की वय में जैसे थे वैसे ही दिगंबर रूप में वे चल दिए उनका नालो भी नहीं हुआ था अरे उनका कोई उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था तभी लिखा है यम मपीत पुत्रे तनमय तया तर वो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानी तो श्री सुखदेव जी की इसी रूप में वंदना की गई यम प्रवजंत यम माने वे प्रवजंत माने चल दिए और कैसे चले अपेत कृत्यम जिनका कोई जन्म के बाद होने वाला संस्कार नहीं हुआ अब व्यास जी ने देखा कि इतने वर्ष बाद तो पुत्र की प्राप्ति हुई है और यह पुत्र प्रस्थान कर रहा है बिना किसी संस्कार को ग्रहण किए तो पुत्र विरह में व्याकुल व्यास उनके पीछे पीछे चल हैं। अब बुलाने लगे हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र पर सुखदेव जी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं वे नहीं लौटते हैं अब आप विचार करो संसार का आकर्षण जिन्हें नहीं लौटा पाता है संसार का संबंध जिन्हें नहीं लौटा पाता है ऐसा सहज वैराग्य का रूप है श्री सुखदेव जी का वे चले ही जा रहे हैं चले ही जा रहे हैं लेकिन अद्भुत बात है सुखदेव जी ने तो व्यास जी को कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन सुखदेव जी की ओर से वृक्ष उत्तर देने लगे अब यह अद्भुत घटना है सुखदेव जी की ओर से वृक्ष उत्तर देते हैं तर वो भी निर्द बोलने लगे और वृक्षों ने जो उत्तर दिया व्यास जी को ऐसा लगता था कि हरेक वृक्ष से सुखदेव जी ही बोल रहे हैं तो कहा गया कि सर्वभूत हृदयम जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं ऐसे इन परमहंस का काचार्य अवधूत श्रोमणि श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं यह सब में अपनी सत्ता का अनुभव करने वाले सुखदेव जी ऐसे ज्ञान के साक्षात रूप और वैराग्य के साक्षात विग्रह एक कथा आपने और सुनी होगी सुखदेव जी उसी दशा में आगे बढ़ते चले जा रहे थे एक सरोवर में स्नान करने वाली महिलाओं ने उन्हें देखा तो उन्हें अपनी देह सुधी नहीं रही वे जैसी थी वैसी ही खड़ी रह गई और अपलक दृष्टि से निहारती रह गईं सुखदेव जी को और उनके पीछे जब व्यास जी आए तब ये महिलाएँ मर्यादा के अनुसार अपने सिर पर वस्त्र आदि डालकर अपने को छिपाने लगी तो व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि मैं वयोवृद्ध मुझे देखकर तो तुम मर्यादा के अनुसार वस्त्रों को व्यवस्थित करती हो शरीर को ढकने के लिए लेकिन मेरा पुत्र बारह वर्ष का तरुण यहाँ से निकला और उसको देखकर तो तुमने वस्त्र नहीं संभाले तो उन देवियों ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया उन्होंने कहा व्यास जी से कि आपको देखकर हमें शरीर की शुद्धि आई और संसार के संबंधों के अनुसार मर्यादा की शुधि आई लेकिन आपके पुत्र की तो वह ऊँचाइए को से देखकर न संसार की सुधि रहती है न शरीर की सुधि रहती है और वहाँ तो भेद ही नहीं है और वहाँ अभेद तत्व का ऐसा अनुभव होता है कि देह को संभालने सुधारने की मर्यादा का भी भान नहीं रहता तो जिनको देखकर जिनके दर्शन से व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठ जाता हो ऐसे ज्ञान के रूप हैं सुखदेव और ऐसे वैराग्यवान हैं सुखदेव जी तो सुखदेव जी को कोई लौटा नहीं सकता न पिता का आमंत्रण उन्हें लौटा सका न संसार के किसी सुख का आकर्षण उन्हें लौटा लो, सका न लोक परलोक के किसी भी सुख का आकर्षण उन्हें लौटा सका वे परम वैराग्यवान परम वीत राग अवधूत शिरोमणि उसी दशा में चले गए नहीं व्यास जी अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर वे बैठे सोच रहे थे कि क्या करें तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप एक काम कीजिए क्या का कार्य यह करें आप कि सुखदेव जी जहाँ ध्यान कर रहे हों उन्हें श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनवा तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा और सुखदेव जी ध्यान में बैठे आत्मन्यों वात्मना न तुष्ट वे अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होकर बैठे हैं व्यास जी ने जिन शिष्यों को भेजा उन शिष्यों ने सुखदेव जी को श्रीमद भागवत के श्लोक सुनाने शुरू किए और उन श्लोकों में से एक श्लोक यह है जिसका आरंभ में मैंने उच्चारण किया था अहोबकी स्तन कालकूट जिघांसया पदप्य साध्वि ले गति धातृच्युता कंवा दयालु शरण व्रजे और यह मंत्र जो सुखदेव जी के कान में पड़ा तबे अत्यंत प्रसन्न हो अब तो जो श्लोक का उच्चारण कर रहे थे उनसे ही बोले कि भैया बहुत सुंदर बहुत सुंदर मुझे और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ भगवान की ये लीला सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से भर रहा है मुझे कथा सुनाओ कथा सुनाओ ये ग्रंथ के जिस ग्रंथ के श्लोक सुना रहे हो उस ग्रंथ का परिचय कहाँ है पूरा का पूरा ग्रंथ कहाँ सुनने को मिलेगा तब उन शिष्यों ने कहा कि यह तो आपके पिता की ही रचना है उन्हीं के द्वारा लिखित यह ग्रंथ है श्रीमद्भागवत और आप आश्चर्य करेंगे कि सुखदेव जी फिर घर लौट आए व्यास जी के पास आए इसका अर्थ क्या हुआ कि सुखदेव जी जैसे अम्लात्मा परमहंस को संसार का राग संसार में नहीं लौटाता है संसार का राग उन्हें बहरमुख नहीं बनाता है वे विरागी ही हैं फिर बोले जिन्हें भव का राग वापस नहीं लौटाता है उन्हें भगवान का अनुराग वापस लौटा कर लाता है क्योंकि सुखदेव जी रागी नहीं सहज विरागी हैं सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं और वे अनुरागी हैं और उस अनुराग के कारण वे लौटकर आए हैं और व्यास जी से उन्होंने वह कथा सुनी अच्छा तो यह जो कथा सुनी गई श्रीमदभागवत यह है क्या तो बड़ा सुंदर परिचय दिया गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम परिचय है श्रीमदभागवत का निगम कल्प तरोर गलितम फलम वेद कल्प वृक्ष हैं और गलित कहते हैं परिपक्व तो वेद रूपी कल्प का परिपक्व फल श्रीमद्भागवत है अब प्रश्न यह है कि वेदों को कल्प क्यों कहा कहा वेदों को कल्प इसलिए कहा गया क्योंकि तो कल्प के नीचे बैठकर कल्प की छाया में बैठकर जो जिस भाव का अभिलाषी होता है कल्पवृक्ष उसकी उसी भावना की पूर्ति करता है कल्पवृक्ष आश्रित के मनोरथ की पूर्ति करता है अच्छा अब इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे आचार्यों ने वेदों के आधार पर ही भाष्य किया है तो भगवान आद्य शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की श्री रामानुजाचार्य भगवान ने विशिष्टाद्वैतवाद की और श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद की तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह है कि वेदों के आधार पर ही तो यह हुआ तो वेद हैं कल्पवृक्ष आचार्य शंकर ने वेदों रूपी कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर अद्वैत को मांगा उन्हें अद्वैत का फल मिल गया और श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत का फल प्राप्त कर लिया और श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत का फल प्राप्त कर लिया यह वाद हैं और इनमें बड़े थोड़े थोड़े भेद हैं भगवान आचार्य शंकर कहते हैं कि वेदों का सिद्धांत यह है वेदों का संदेश यह है कि आत्मा और परमात्मा में स्वरूपता कोई भेद नहीं है और इसके लिए उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए तो रस्सी में सर्प तीनों काल में नहीं है पर पूर्ण प्रकाश नहीं होने से उसमें भ्रांति होती है इसी तरह परमात्मा में ही इस जगत का और जीव का भ्रम हुआ है पूर्ण ज्ञान होने पर पता लगता है कि परमात्मा ही है उसके अलावा दूसरा नहीं है इसको बोलते हैं अद्वैतवाद पर श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ हुआ एक विशिष्ट है बाकी सब अद्वैत है कहा कैसे कहा अंग अंगी न्याय से समझाया गया कि जैसे हाथ शरीर से अलग नहीं है पांव शरीर से अलग नहीं है पर जैसे हाथ शरीर से अलग नहीं है पर हाथ शरीर नहीं है इसी तरह जीव ब्रह्म से अलग नहीं है पर जीव ब्रह्म नहीं है यह श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा शुद्धाद्वैतवाद उन्होंने कहा कि हाँ जीव ब्रह्म से स्वरूपता अद्वैत होता है जब वह शुद्ध हो जाए तपस्या तो साधन भजन के द्वारा शुद्ध हो जाए तो परमात्मा का ही रूप है और ये तीन वाद मुख्य है वैसे तो और भी वाद हैं द्वैतवाद है अच्छा कई बार तो बड़ी कठिनाई होती है मध्य प्रदेश में एक शहर है होशंगाबाद भोपाल के पास में वहाँ एक बार वेदांत तो सम्मेलन हुआ तो भगवान शंकराचार्य की परंपरा के एक अद्वैतवादी श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा की विशिष्टाद्वैतवादी श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा के, के शुद्धाद्वैतवादी तीन दिन सम्मेलन हुआ अब उसमें अपने अपने तर्क देकर सूक्ष्म ढंग से सभी ने वेदों के आधार पर हमारे यहाँ भाष्य भी जब होता है तो प्रस्थान त्रय प्रस्थान त्रय का अर्थ है सभी उपनिषद गीता और ब्रह्म इन तीनों पर भाष्य करके ही कोई अपना मत सिद्ध कर सकता है तो ये प्रस्थान तर पर भाष्य करने वाले आचार्य हैं इन्होंने अपना अपना मत दिया एक बड़ा सरल सीधा भक्त आदमी था तो उसने तीन दिन सम्मेलन सुना एक विद्वान उसी के घर ठहरे थे तो उन विद्वान ने चलते समय कहा कि भाई इतने उच्च कोटि के विद्वान आए वेद सम्मत सबने अपने अपने वाद और सिद्धांत रखे तुम्हें कौन सा वाद प्रिय लगा कौन सा वाद तुम्हें समझ में आया तो वह बोला कि महाराज नाराज मत होना हमें तो हमारा होशंगाबाद ही समझ में आता है और ये एक भी बात समझ में नहीं आते क्योंकि भक्त तो वाद के विवाद में नहीं पड़ता लेकिन सभी के मत स्वीकार इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि वेद सम्मत हैं तो वेद हैं कल्पवृक्ष और इन कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सबने अपने अपने वाद को प्रस्तुत किया लेकिन श्रीमद् भागवत इन सब से अलग है क्यों अलग है क्या यह भी वेद का फल तो है लेकिन कैसा फल है बोले जैसे फल तो वे भी हैं लेकिन फल जब तक पकता नहीं है तब तक उसमें रस नहीं होता तो वेदों से जो अन्य आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत के फल रखे हैं वे सब फल हैं पर यहाँ कहा गया कि भागवत क्या है का ये निगम कल्प तरो गलितम फलम ये गलित माने परिपक्व फल है अजब फल पका हुआ हो जैसे आम्र का फल है परिपक्व हो तो अपने यहाँ एक कहावत है बड़ी सुंदर लोग कहते हैं कि ये फल में स्वाद कैसे जाने उन्हें देखो तोते ने चोंच लगाकर इसे पहले ही चख लिया है तोते ने चोंच लगाकर इसे चख लिया है इससे सिद्ध होता है कि ये फल पका हुआ है तो यहाँ भी यही कहा गया कि श्रीमद् भागवत वेद कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है और सुख मुखा द्रव संयोतम सुख शुक, माने सुखदेव ऐसे तोते हैं ऐसे रसज्ञ हैं कि संसार का रस उन्हें नहीं अपनी ओर आकर्षित करता है वे तो भगवान की भक्ति रस के कारण लौट कर आए उन्होंने इस फल को चक्कर देख लिया है और इसलिए इसमें रस भरा है पिबत भागवतम रस मालयम मुंह रोहो रसिका भूमि भाव का। और इसीलिए इस भागवत रस आलय जो है इसका रसिक जन बार बार पान करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ही अद्वैत ब्रह्म हैं श्री कृष्ण ही भगवान हैं श्री कृष्ण ही जीव के नित्य सखा हैं उनकी लीलाओं का वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है तो वैसे तो संपूर्ण ग्रंथ में भक्तों की मुख्य मुख्य चर्चा है लेकिन दशम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की लीला की मुख्य रूप से चर्चा है नवम स्कंध में अन्य राजाओं का वर्णन करते करते सुखदेव जी ने भगवान श्री राम की कथा भी परीक्षित जी को सुनाई है तो अब आप विचार करें मैं कथा दशम स्कंध की आरंभ करने के पहले एक बात मैं और कहूँगा कि इसके वक्ता हैं सुखदेव जी जैसे परमहंस सुखदेव जी जैसे महात्मा के उनके जैसा कोई दूसरा महात्मा नहीं है शुक से बुनी और श्रोता कौन है कहा कि श्रोता है महाराज परीक्षित अब यह भी बड़ी बात है सुखदेव जी जैसा कोई भक्त नहीं है वे विरक्त होते हुए भी परम भक्त हैं और परीक्षित भी परम भक्त हैं परीक्षित जी का जो नाम है यह जन्म का नाम नहीं होगा परीक्षित जी का नाम था विश्वराट विश्वराट नाम था इनका परीक्षित नाम क्यों पड़ा क्योंकि यह जो परीक्षित थे बचपन में इनकी एक विचित्र आदत थी घर में कोई भी मेह, नया मेहमान आता तो ये नन्हा बालक सात वर्ष का बालक दौड़ता हुआ जाता बड़ी तेजी से कि इसको कहीं देखा है मिलूं लेकिन जब पास जाकर देखता तो निराश होकर लौट आता है युधिष्ट जी ने कहा कि विचित्र आदत है इस बालक की परिवार वालों ने पूछा कि महाराज समझ में नहीं आता यह बालक किसी भी नवागत व्यक्ति को देख अत्यंत आतुरता पूर्वक जाता है और वहां से लौट आता है निराश होकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यह बालक परीक्षा करता है और इसकी परीक्षा में सफल नहीं होता तो उससे निराश होकर यह आ जाता है तो युधिष्ठ जी बोले यह सब की परीक्षा करता है इसलिए इसका नाम परीक्षित है ऐसे इनका नाम परीक्षित हुआ वैसे इनका नाम विस्वराट था और महाराज परीक्षित की इसी आदत को देखकर युधिष्ठिर जी ने निश्चय किया कि कि हम पता लगाएंगे कि यह किसे खोज दौड़ लगाई और परीक्षित जी ने जो श्री कृष्ण को देखा इस छोटे से बालक के भी आंखों से आंसू बरसने लगे खुशी के प्रेम के ताली बजा के नाचने लगा यह बालक और श्री कृष्ण की गोद में सिर रख दिया और भगवान ने इसके सिर पर हाथ रख दिया युधिष्ट जी के भी आंखों में आंसू आ गए परिवारिक जन भी भाव से भर गए युधिष्ट जी ने कहा कि बस ये इन्हीं को ढूंढ रहा था इन्हीं को खोज रहा था अनेकों में और जब ये नहीं मिलते थे तो निराश हो गया था पर इन्हें पाकर अब यह प्रसन्न हो गया है इसका अर्थ है इसने जरूर इन्हें पहले भी देखा है तो कहाँ देखा गर्भ के माझ परीक्षित राख्य अश्वथामा जब अस्तर प्रेरो अस्वस्थाम जब अस्तर स्तर महाभारत भर के अंडा तापर गज को घटा रो जान, रो जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तरो जान की <coughs> नाथ सह पर दिने भगवान को माता की गर्भ माता के गर्भ में देखा था कब अश्वत्थामा ने जब शस्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा की अच्छा अब आप जरा विचार करें क्या भगवान ने परीक्षित जी की ही माता के गर्भ में रक्षा की नहीं यह श्रीमद भागवत की कथा जीवन का दर्शन है हमारी आपकी सबकी रक्षा माता के गर्भ में भगवान ही करते हैं जो रक्षक जननी जठर सो सोहरि गए न सोए माता के गर्भ में भगवान ने ही रक्षा की और वे ही अपने पास थे लेकिन माता के गर्भ में जिन भगवान ने हमारी रक्षा की है उनको जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं और परीक्षित ऐसे भक्त हैं कि जन्म लेने के बाद भी वे उन्हीं को खोजते हैं जिनने माता के गर्भ में रक्षा की थी तो परीक्षित की तरह भक्त तो वह है जो जन्म लेने के बाद भी उन्हीं भगवान को खोजे जिन भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी जो रक्षक जननी जठर सोहरी गए न सोए और इसीलिए एक भक्त आंखों में आंसू भर कर कहते थे कि हमारे भगवान बड़े कृपालु हैं बड़े कृपालु हैं क्यों हमें भरोसा है कि हम सुखी रहेंगे क्यों भरोसा है कहा कि इसलिए भरोसा है जब माता के गर्भ में रक्षा की और हम जब बाहर आए तो हमारे मुंह में दांत नहीं थे और जब मुंह में दांत नहीं थे तो भगवान ने सोचा कि ये कुछ खा नहीं सकता ये भूखा रहेगा तो मुझे तो ऐसे लगता है कि माता के गर्भ में रक्षा करने वाले भगवान ऐसे करुणा निधान हैं कि जब देखा कि इस बालक के मुख में दांत नहीं है यह विचारा भूखा रहेगा तो भगवान की करुणा ही माता के स्तनों में दूध बनकर प्रकट हो गई जब दांत न थे तब दूध दिया जब दांत न थे तब दूध दिया और अब दाँत दिए तो क्या अन्न न देगा जब दाँत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था कर दी और मुख में दंतावली देने वाले भगवान खाने की भी व्यवस्था करेंगे और इसीलिए भगवान जो सदा रक्षा कर रहे हैं जब कोई साथ नहीं था तब भगवान साथ थे और इसीलिए परीक्षित इन्हीं को ढूंढ रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं कि भगवान से कहते हैं बड़ी स्तुति करके नाथ तुम्हारा भजन करूंगा करो गर्भ से बाहर हे प्रभु आपका भजन करूंगा मुझे इस कष्ट से उबारो बाहर करो बाहर करो लेकिन एक संत कह रहे थे वो याद है क्या जो भगवान को वचन दिया था बादा बाूलो रे बेईमवा कैसे बीतेगी कब हूँ की न्यो ना भजनवा कैसे बीतेगी और वह भूल गए और इसीलिए जब जीव बाहर निकल कर आता है तो आपने देखा होगा छोटा बालक जन्म लेते जब रोता है तो क्या बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ और कहाँ के दो अर्थ हैं एक तो ये कि हम कहाँ आ गए और दूसरा ये अर्थ है कि भगवान से अभी अभी वादा किया था कि हम आपका भजन करेंगे बाहर निकालो बाहर निक, निकल बोला कहाँ के भगवान कहाँ होंगे अब तो निकल ही आए अब तो बाहर आ ही गए और इसी को तुलसीदास जी कहते हैं भूमि परत भा ढावर पानी जनु जीवी माया लपटानी भूमि परत भाढ़ावर पानी पा जनु जीवहीं माया लपटानी भूमि परत भाढ़ पानी जन जीवन माया लपटाने पर परीक्षित भगवान को खोज रहे और आज उन्हें भगवान मिल गए अच्छा अब दूसरी बात देखो लोग कहते हैं जीवन दो दिन का एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि दो दिन का तो नहीं होता जीवन उनका क्यों अरे वो कोई कम से कम आदमी 60-70 साल 80 साल रहता ही है और आप कहते जीवन दो दिन का इतने वर्षों को दो ही दिन मानते हो तो हमने उनसे कहा कि जिन लोगों ने जीवन दो दिन का कहा है उनका अर्थ है कि जीवन के मुख्य दिन दो ही हैं जन्म का और मृत्यु का दिन इन दो दिनों के बीच में जो समय मिला है उसी का नाम जीवन है इसलिए जीवन दो दिन का अच्छा अब आप विचार करें जन्म से परीक्षित जुड़े भगवान से और मृत्यु का जब क्षण आया तो भी किस से जुड़े भगवान से और कितना बढ़िया संकेत है कि धन्य है महाराज परीक्षित मानो हम लोगों को उपदेश देते हैं कि जीवन में